दिला दो भीख दर्शन की दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ दिला दो भिख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ दिला दो भिख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया खड़ा हूँ द्वार पे दिल में खड़ा हूँ द्वार पे दिल में तेरी आ सा को धारी हूँ खड़ा हूँ द्वार पे दिल में तेरी आशा कधारी हूँ फिरा संसार चक्कर में फिरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन बिर था फिरा संसार चकर में भटकता रात दिन बिर था बिना दीदार के तेरे बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ बिना दीदार तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ ही माता पिता बंधु तुम ही मेरा सहायक है तुम ही माता पिता बंधु तुम ही मेरा सहायक है तेरे दासन के दासों का तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी सेवकार तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी हूँ भरा भराहूँ पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी भरा भराहूँ पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी ओ ब्रह्मानंद सुन बीनती ओ ब्रह्मानंद सुन बीनती शरण में मैं तिहारी हूँ ओ ब्रह्मानंद सुन बीनुती शरण में मैं तिहारी हूँ दिला दो भीख दर्शन की दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ भक्त सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की भीख रूपी दर्शन दे दीजिए क्योंकि मैं आपका भिखारी हूँ मैं आपका भिखारी हूँ आपसे विकसा चाहता हूँ लेकिन वो विक्षा किस चीज़ की उस सदगुरु के दर्शन की, उससे सदगुरु की दिव्य स्वरूप के दर्शन इसलिए सदगुरु से निवेदन करते हैं कि मुझे जो सदगुरु का वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन दिला सदगुरु का यह शरीर तो व्यक्त स्वरूप और उसका अव्यक्त स्वरूप तो दिव्य प्रकाश पुंजय है जो सातस्वत है चिरंतक लेकिन इसी व्यक्त स्वरूप के माध्यम से ही वहाँ हम पहुंच सकते हैं क्योंकि तो उसकी कृपा के बगैर हमें कुछ लाभ नहीं हो पाता बिना उसकी कृपा से वो तो सदगुरु व परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है तो वह दिखलाई नहीं दे सकता इसलिए भीख मांग रहे हैं बार बार निवेदन कर रहे मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दान दौलत को नहीं मांग रहे क्योंकि इस बार में इसका कोई महत्व नहीं तो आगे बताते हैं कि चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया कह रहे हैं सदगु के दरबार में कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं जाता है मान लो कोई नज़दीक से भी होता है कोई काफ़ी दूर से भी होता है ऐसा होता है इसलिए कह रहे हैं कि चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया मैं काफ़ी दूर देशों से आपके दरबार में आपकी सतसंग गंगा रूपी दरबार में आया हूँ तो खड़ा हूँ द्वार पर दिल में तेरी आशा का दर् हूँ मैं बिल्कुल दिल के दरवाज़ों पर खड़ा हूँ कि अब दर्शन देंगे मेरे लिए बिल्कुल दिल के दरवाजे पर खड़ा कि आप दर्शन देने मिलेगा दे। जो व्यक्त स्वरूप का दर्शन हो तो हो ही रहा है लेकिन जो अव्यक्त स्वरूप का दर्शन है वो अति आवश्यक है और वो बिना सदगुरु के कृपा से संभव नहीं है और उसके लिए साधना भी करनी पड़ेगी जैसे ये दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं न वैसे ही आपको शून्य हो जाना पड़ेगा विचारों से खाली हो जाना पड़ेगा तो दिन के दरवाजे पर हो पड़ेगा इस तरह से जो दिन के दरवाजे पर खड़ा हो इंसान तो दर्शन हो ही फिरा संसार चक्र में भटकता राज दिन वृथा बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारू बिल्कुल सही है संसार के लिए चेतावनी है कि चाहे जितना भी दुनिया में भ्रम कर ले मंदिर मस्जिद काबा हरिद्वार तमाम देवी देवता गंगा मतलब वो गंगा सागर है ना तमाम जगहों पर जाके खूब पूजा पाठ कर ली कुछ भी होने वाला नहीं है ये मूर्ति तमाम मूर्तियों के यहाँ भी जाकर मत्था टेका है कुछ भी होने वाला नहीं है अभी अपना पटक पटक के सर भी फोर दी न तो भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा कुछ सिद्धियाँ करामात तो मिल जाए वाली की बात और ये सिद्धियां करामात तो काल के द्वारा उस जीव को फंसाने के लिए ही दी जाती हैं यदि लोहे की जंजीर में वो नहीं फंसता है तो सोने की ही जंजीर में ताकि उसके चक्कर में वो फंसा रहेगा इसीलिए काल का ही फसारा है तमाम देवी देवताओं का पूजा पाठ तंत्र मंत्र यंत्र यंत्र ये सब चीज़ें फंसाव किए कुछ सिद्धियाँ तो हो जाती हैं लेकिन वो उसको फंसाने का ही काम करती हैं सिद्धियों के चक्कर में कभी कभी बहुत सारी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियां भी लोग कर जाती हैं जिससे और फंस जाते हैं लेकिन हमें भव सा पार करना है तो आलि शून्य होना पड़ेगा ये मीना बाजार जो इस रास्ते में दोनों तरफ लगी हुई है सिद्धि करामातों की संसार के दन दौलत की इसमें से इसको नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे सुनित तक जाना है हालांकि कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने हैं शरीर तथा शरीर से संबंध रखने वाले लोगों को यथास्भव सेवा करने के लिए बाकी इस दुनिया में अपना कर्तव्य कर्म, नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी घर घर सबको सजाते हुए निष्काम भाव से लेकिन अपनी मंजिल को भी पहुंचना है ये सब काम निष्काम भाव से करना है करते हुए भी कर्ता का यह एहसास या, या अनुभव नहीं करना है कि मैं कर रहा हूँ बस उसको करना है परमात्मा द्वारा परमात्मा के लिए परमात्मा के माध्यम से किया जाए कुल मिला एक होता है वह संसार में बहुत भटका व्यर्थ ही भटका बेकार ही भटकते रहा बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं बिकल जब तक वो सदगुरु के दिव्य स्वरूप का दीदार नहीं हो जाता सदगुरु का दीदार नहीं हो जाता अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हो जाता तब तक सब मृथा है सब बेकार है और दुख ही दुख है कोई शांति नहीं है चौकी शांति का एक स्टेज है जब ही हम जीरो होंगे शांति मिल जाएगी निज स्वरूप का बोध हो जाएगा शांति मिल जाएगी इसके पहले अशांति ही अशांति क्योंकि तो कभी ने कहा तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निर थिर हो जब सुरति निरति तन मन वचन सब स्थिर हो जाएगा शांत हो जाएगा दर्शन तो हो और ये शांति अवस्था तभी आएगी जब मन में एक विचार भी ना हो चूँकि विचार ही तो तरंग है विचार ही तो चीज़ है जो इस शरीर को न चैन से बैठने देता है न मन को भी चैन से बैठने देता है यानी मन ही एक ऐसी चीज़ है जो बचन और शरीर दोनों को शांति से नहीं रहने देते अभी मन यहाँ बैठे मन कहीं जा सकता है मन कहीं दौड़ रहा है घर की चिंता लगी तमाम बातें सोच रहे हैं ये मन की दौड़ है यदि ऐसा करते हैं तो वहाँ उपस्थिति ने मान ही नहीं जाती है क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं मन भी होना चाहिए यदि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन घर में टीवी देख रहा है हमारा मन बाज़ार में मूली खरीद रहा है बाजार में जूता खरीद रहा है तो माना जाएगा कि इस समय में आप जूता ख़रीद रहे थे ईश्वर के दरबार में जब आप पहुँचेंगे तो मन की रील पर प्रिंट रहेगा आप जूता खरीद रहे थे आप मूली खरीद रहे थे तो ऐसा नहीं करना होता है हालाँ जल्दी नहीं ये कंट्रोल होता है लेकिन फिर भी साधना सत्संग के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है तुम्ही माता पिता बंधु तुम्ही मेरा सहायक है तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी बिल्कुल विनम्रभाव से कहते हैं हे सदगुरु आप ही मेरे माता और पिता हैं, बंधु सखा स्वामी सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं मैं तो आपके दासों के दासों का के चरण का सेवक सेवक हूँ ये भाव हे सदगुरु मैं आपके दासों की दास के चरणों का सेवक मात्र हूँ इसलिए ना नक नानक नन्नी रहो, जैसे नन्नी दो और घास सब जल उठे दूब खूब का खूब ऐसा जो नन्हा छोटा बनकर समाज में चलता है वो सबसे बड़ा होता है आ जो सब बड़ा होके चलता है वो सबसे छोटा होता है ये तो अध्यात्म का उल्टा है क्योंकि अहंकार है उसके पास बहुत बड़ा है एक सवार ब्रह्मांडों का स्वामी भी छोटा है ऐसी ही बात ये धर्म के आगे आत्मा के आगे जिनको अपने निस्वरूप का बोध हो गया वो सरल स्वभाव हो जाते हैं विनम्र हो जाते है ना कुछ भी कहो शांत भी आ, चलो कह लो तुम्हारी मर्जी ठीक है ऐसी स्थिति हो जाती है तो कहते हैं आ, भरा हूँ पाप दोषन से क्षमा कर मूल को मेरी निवेदन है भक्त का कि मैं तो पाप से भरा ही हूँ लेकिन आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए मैं तो दोषों से भरा हूँ और आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए भरा हूँ पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी ओ ब्रह्मानंद सुन विनती शरण में मैं तुम्हारे हूँ इसलिए कहते हैं जी कि ही सदगुरु आप मेरी विनती सुन लीजिए मैं आपकी शरण हूँ ये समर्पण भाव कि मैं आपकी ही शरण हूँ जो कुछ है आप ही हैं बस मैं आपके सर और तो मेरी विनती सुन ऐसा निवेदन ठीक